सुंदर लाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल और दित्यमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित श्री सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का वेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो हु। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता जी का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था उसके आंसू पोंछे दिने मनोहर होठ थे तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान सोवाहिन प्रतीत होता था मिथलेश कुमारी स्री सीता का स्री अंग सुवन की समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावर का सरीर बिलकुल काला था उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाती को सोने की कर्दमी पहना दी गई हो। कमल के केसर की, की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी श्री सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण के पीठ पर बैठी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो विदेह नंदनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था हरकर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुथे हुए फूल बिखरकर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे चारों ओर होने वाली वह वा, फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो उस दसानन पर होकर आकर पड़ती थी गोवीर के छोटे भाई रावर के ऊपर ज्यों-ज्यों फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी विदेह नंदिनी का रत्न जटित मुपर उनके एक चरण में खिसककर विद्युन्मंडल के समान प्रदीप पर गिर पड़ा वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुन बर्ण वाली शीता उस काले कलूटी राक्षस राज को उसी प्रकार सुसोवित कर रही थी जैसे हाती को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी सोवा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली देवी सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले हर ले गया जानकी जी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे वे उस समय खन-खन की आवाज करते हुए एक-एक करके गिरने लगे मानो आकाश से तारे टूट-टूटकर पृथ्वी पर गिर रही हों उन विदेह नंदिनी श्री सीता के स्तनों के बीच से खिसककर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ रावड़ के वेग से उत्पन्न हुई उत्पाद सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला-हिलाकर संकेत करते हुए देवी सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे वे पुष्पकारिणी उत्साहीन हुई मिथलेश कुमारी श्री सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी उस देवी सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से देवी सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रही थी जब हरि सीता हरि जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झन्नो के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर-जोर से चीत्कार कर रहे थे श्री सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मुखमंडल पीला पड़ गया हाय हाय जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदनी सीता को रावण हरकर लिए जा रहा है और यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है सत्य भी कहां है सरलता और दया भी सर्वथा लोप हो गया है इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्रित हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे मृगों के बच्चे भाई भी तो हो, दीन मुख से रो रहे थे श्री राम को जोर-जोर से पुकारती और वैसे ही भारी-भारी दुख में पड़ी हुई देवी सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देखकर भय के मारे वन देवता के अंग थरथर कांपने लगे विदेह नंदनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की आवाज पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी उनके केस खुलकर सवोर फैल गए थे और ललाट की बेंधी मिट गई थी वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्वनी श्री सीता को लिए जा रहा था उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजन से बिछड़ गई थी दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी उनके मुखमंडल की कांति फेकी पड़ गई रावण को आकाश मार्ग में उड़ते देख मिथलेश कुमारी जानकी दुख मगन हो अत्यंत उद्दग्न हो रही थी वे बहुत बड़े भय से पड़ गई थी रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी हरी जाती हुई श्री सीता करुणा जनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली ओ नीच रावड़ क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए जगागा जाता है दुष्टआत्मन तू बड़ा कायर और डरपोक है निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही महामाया मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था मेरे ससुर के सखा वे जो मोड़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे उनको भी तूने मार गिराया नीच राक्षस अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है तू अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है ओ नीच जहां कोई रक्षक ना हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है तू तो अपने को बड़ा सूरवीर मानता है परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित कृत्यापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था तेरे इस शौर्य और बल को अधिकार है कुल में कलंक लगाने वाले ऐसे तेरे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा किंतु इस समय क्या किया जा सकता है क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है अरे दो घड़ी भी तू ठहर जा ये फिर यहां से जीवित नहीं लौट सकेगा दोनों राजकुमारों के दृष्टि पथ में आ जाने पर तू सेना के साथ ही तो दो घड़ी जीवित नहीं रह सकता जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता रावण यद तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आवेंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे यही तेरे लिए अच्छा होगा नीच तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा मैं अपने देवोपंपति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता जैसे मरने की समय के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है वही दशा तेरी है प्रायः सभी मरणासन मनुष्यों को पथ हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है निशाचर मैं देखती हूं तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है रावण का अवश्य ही तू स्वर्णमय वृक्षों को देख रहा है रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर बहतरणी नदी का दर्शन कर रहा है भयानक अस्थिपत्र वन को भी देखना चाहता है तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ बहुदूर्य मणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चुने गए हैं उस तीखी सालमल्लिका भी अब तो शीघ्र ही दर्शन करेगा निर्दयी निशाचर तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवित धारण नहीं कर सकता रावण तू अटल कालपाश से बंध गया है मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहां जाकर शांति पा सकेगा जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता के लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14000 राक्षसों का विनाश कर डाला वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर श्री रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के काल में भेज देंगे रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता का भय और शोक से व्याकुल हो यह तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी अत्यंत दुख से आतर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी देवी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था